तो ऐसे ही एक विशेष आर्टिस्ट हमारे साथ है कवि जी हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करते हैं और केतु उनका नाम है तो मैं पूरी परिचय उन्हीं से सुनवाना चाहूंगा आप सभी को तो अगली आवाज़ जो है आप केतु साहब का सुनेंगे मैं कवि धूमकेतु भोपाल से संबंधित हूँ मध्य प्रदेश मैं जो हमारा राष्ट्रीय कवि संगम चल रहा है उसका संरक्षक हूँ राष्ट्रीय कवि संगम का एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है राष्ट्र जागरण हम अपने देश के लिए उसकी एकता अखंडता सार्वभौमिक प्रभु सत्ता के लिए कविताएं करते हैं और उसी के लिए अपने प्राण प्राणपण से जुटे हुए हैं मैं स्वयं इससे बहुत जुड़ा हुआ हूँ राष्ट्रवाद हमारा नारा है और राष्ट्र को समर्पित एक रचना भी मैं सुनाता हूँ वैसे मेरी छः किताबें आ चुकी हैं 1978 में पहली किताब आई कविता कोतवाली में जब देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिघात हुआ उस समय ये कविता संकलन आया जिसमें राष्ट्रवाद की कविताओं के साथ साथ देश की अभिव्यक्ति जो है उस पर किसी प्रकार का जो प्रहार है उसके विरुद्ध कविताएँ हैं दूसरा आया फिर उन्नीस सौ में कांच का राजकुमार इसके बाद 85 में मेरी फिर एक आ, किताब आई लड़कियों के कॉलेज में कवि सम्मेलन आपको लगेगा अद्भुत नाम लगेगा लेकिन हास्य व्यंग्य के कवि के साथ साथ सिर्फ उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्र में जो हमारी महिला शक्ति है वही सब कुछ है और उनके लिए जिस तरह से लोग फुहड़पन और जिस तरह से बात करते हैं उससे अलग हटकर जब हम कहते हैं कि बेटियां इस देश की वीरांगनाएं सीता रजिया दुर्गा की वे प्रतिमाएं देश के खातिर समर्पित हाड़ी की सारी जवानी मौत बनकर डोलती थी झांसी वाली वे मर्दानी मीरा ने बढ़कर पिया था जहर का प्याला तब त्याग तपस्या से बलिदानों ने पाला बेटियाँ चिनगारी और बेटे बने अंगार ज्ञान का भंडार मेरा देश जिस पर रूढ़ियों की मार तो ये कविता का उसमें अंश था इसके बाद मेरी जो कविता आई वो भोपाल में गेसरा सदी हुई और एक ही बार में लगभग डेढ़ लाख लोग जो हैं कालकल्पित हो गए आ, आ, आ, आ, ये मानव निर्मित भूल थी जिसके कारण जो है कई लोग दिवंगत हो गए उस समय लाशें खिलखिलाती हैं इसके बाद भी हम लाश जरूर हैं लेकिन फिर भी हम खिलखिला के स्वाभिमान की धर्मता पर खड़े होकर अपनी बात करते हैं इसके बाद आई मेरे 2000 में देख रहे हो भोलेनाथ ये कविता एक व्यंग्य का माध्यम थी लेकिन इसमें बहुत बढ़िया कविता थी और कविता के माध्यम से बताया गया था कि शहर गाँव में हो रहे दंगे पूंजीपति मिले भिकमंगे टूटे चरित्र के दिख रहे चंगे सब समाज में पुज रहे नंगे शासन तक हो रहा अनाथ देख रहे हो भोलेनाथ उसमें आगे की बातें हैं कि मजहब की लेकर के ओट, संविधान पर करते चोट पेट्रोल डॉलर के ही नोट देश में करते बम विस्फोट मिला रहे दुश्मन से हाथ देख रहे हो भोलेनाथ आगे इसमें है कि लूट खसोट है आटो पैर पाप की बह रही खूनी नहर ढोंगी संतों के बड़े कहर प्रसाद बाटरे मिला जहर कलंकित धर्म और परमार्थ देख रहे हो भोलेनाथ लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा कि धर्म के आडंबरों के खिलाफ यदि कोई संघर्ष कर रहा है तो यहाँ हमने देखा ब्रह्म कुमारी आश्रम में बहुत गजब बहुत गजब और जितने भी ढकोसले हैं धर्म के प्रति जो ढकोसले हैं उसके खिलाफ़ खड़े होकर बात करने वाला यदि कोई संस्था है तो वो यह है इसी में आगे भी मैंने कहा के ए, मात्र शक्ति को समर्पित करती हुई ये पंक्तियाँ मैंने पढ़ी कि गीत गीत का खूब गवाया करवा चोथ का व्रत रखवाया कड़वा मीठा स्वाद चखाया बात तंदूर में उसे जलाया नीच लोगों के ऊँचे माथ देख रहे हो भोलेनाथ जब चुनाव आते हैं गठबंधन होने लगते हैं उस पर भी प्रहार किया कि कल तक भूले आज हैं ध्यान कल तक गाली आज सम्मान कल तक पूजा आज अपमान कल तक जीवन आज अवसान पाप पुण्य की गठरी साथ देख रहे हो भोलेनाथ जब कश्मीर की बात आती है तो वहाँ पर भी व्यंग्य किया कि बिगाड़ के रख दी है तस्वीर समझ न आए कुछ तदवीर बिखरा चंदन और अबीर कश्म है केसर कश्मीर दर्शन दुर्लभ अमरनाथ देख रहे हो भोलेनाथ आज यहाँ पर माताजी का प्रवचन सुना तो उन्होंने कहा शिव ही तो सब कुछ है इसलिए मैंने भी शिव जी की जो है प्रार्थना करते हुए कहा कि भक्तों की आ रही कजा दुष्टों को भी मिले सजा तब आएगा बड़ा मज़ा शंकर अपना डमरू बजा सोया पड़ा हुआ पुरुषार्थ देख रहे हो भोले रहे एक और बात जब पुरुषार्थ की बात करता हूं तो आज देश में जिस तरह की सत्ता है बहुत अच्छी सत्ता है ऐसा लगता है कुछ काम जरूर होगा काम होना भी चाहिए इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान ने मन में ठानी काश्मीर में होगी मनमानी दिल्ली की सत्ता महारानी खिलाएगी फिर से चिकन बिरयानी मोदी बन गए भेरवनाथ देख रहे हो बोले ना ये कविता पढ़ी लेकिन मैं बताना चाहता हूँ तो कि इसके बाद फिर मेरी एक और किताब आई वो किताब का विमोचन राज्यपाल महोदय ने किया बलराम जाखड़ ने अभी 2007 में आई उसमें था बंदर के हाथ उस्त्रा इसमें भी ये बताया गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एटमिक पावर प्राप्त कर ली है और वो आ, आई एस के माध्यम से और अन्य दूसरी कट्टरता और संकीर्णता के माध्यम से पूरे विश्व में अशांति फैलाना चाहते हैं तो ये वो लोग हैं जो बंदर के हाथ में उसरा यानी इन लोगों के हाथ में बम आ गया है लेकिन एक समय ज़रूर आएगा तब ये भी सब नेस्त नाबूत हो जाएंगे फिर से सतयुग आएगा और जिस आश्रम में बैठा हुआ हूँ यहाँ तो मुझे पक्का विश्वास ही हो गया है कि निश्चित रूप से एक बार पुनः सतयुग आएगा जब देश की बात होती है तो आपको विशेष रूप से एक कविता देके मैं अपना जो है ये बत, समाप्त करूँगा कविता देश के लिए है हमारा देश कितना जबरदस्त देश है रचे जहाँ पर वेद रचाएँ गीता और पुराण उस माटी को नमन हमारा शत शत बार प्रणाम पहाड़ों के उन्नत ललाट नदियां हैं उल्लासित संयं प्रभु की कर्म स्थली श्लोकों से आच्छादित जिस धरा को स्वर्ग से ज्यादा बतलाते श्री राम उस माटी को नमन हमारा शत शत बार प्रणाम और सुख संतोष समृद्धिवादी किरण सूर्य बिखेरे प्रतिदिन लगते ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ देवों के फेरे बव बाएं कटे जहां पर ऐसा मुक्ति धाम उस माटी को नमन हमारा शत शत बार प्रणाम मैंने कहा जब मैं आज वहां पर फोटो खिंचवा रहा था तो वहां पर सिंह बैठा हुआ था और उस सिंह को देखकर पंक्तियां याद आ गईं हमारे देश का नामकरण जो है वो कैसे हुआ तो हमारे वो जो सिंहों के बच्चे हुआ करते थे और उनकी माँ गिनती जब सिखाती थी तो शेरों के दांतों को गिन के सिखाया करती थी सिंहों के जबड़ों को फाड़कर दांतों को गिनता जो कालजई शत्रु मृत्युंजय कहलाता वो दिग दिगंत प्रतापी भरत से भारत बना महान उस माटी को नमन हमारा शत शतवार प्रणाम और एक बात और कहना चाहता हूँ ये बात सिर्फ इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि दुर्दांत चरित्रों वाले डाकू बेशक यहाँ उपस्थित मरा मरा के रटते रटते वे रामायण रस्ते आदर्श मर्यादाओं ने दिया विश्व को ज्ञान उस माटी को नमन हमारा वार पर हम लोग कवि हैं इसलिए ये बात भी हम कहते हैं कि तुलसी सूर कबीर जायसी और मीरा दीवानी प्रसाद निराला पंथ मैथिली महादेवी कल्याणी सरस्वती के बरत पुत्रों ने गाया जिसका गान उस माटी को नमन हमारा शत शत बार प्रणाम ये मैंने आपको कविता सुना दी भोपाल का कवि हूं हास्य व्यंग का कवि हूँ लेकिन हास्य का एक छोटा सा चुटकुला आपके सामने सुना दू क्योंकि मधुवन का ये जबरदस्त आपका रेडियो मधुबन है और इसमें अगर हास्य की बात नहीं हुई तो धूमकेतु का क्या मतलब हुआ कि दीवान हमारा सब कचरा है सड़े शेर हैं बासी गजल है जनता भी धिक्कार रही है बाकी सब अल्लाह का फसल वो चीनी तेल दालें सब महंगे इस साल भरपूर फसल है इस साल भरपूर फसल है और व्यापारी है संतो महात्मा बाकी सब अल्लाह का फसल तीन बीबिया बारह बच्चे एक झुग्गी वही महल है और चोती की हसरत दिल में बाकी सब अल्लाह का फजल है सारे पैदल वजीर बन गए राजनीति में बड़ा खलल है और हाथी घोड़े ढीले पड़ गए बाकी सब अल्लाह का फजल है और लड़का अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कहना चाहता हूं कि लड़का माइकल लड़का माइकल लड़की माधुरी कमर मटकाती नई नस्ल है और भ्रष्ट बने संस्कृति रक्षक बाकी सब अल्लाह का फजल है <laughs> दीवान हमारा सब कचरा है सड़े शेर हैं बासी गजल है जनता भी धिकार रही है बाकी सब अल्लाह का फजल है और उनके हुक्म पे हम लड़ बैठे बतलाते थे सुनहरा काले अब हिंदुस्तान से चले गए कुछ नौजवान लोग लड़ने के लिए जो संभव नहीं है उसके लिए चले गए इसलिए ये व्यंग करता हूँ कि उनके हुक्म पर हम लड़ बैठे बतलाते थे सुनहरा कल है अब छः महीने से जेल में सड़ रहा है बाकी सब अल्लाह का फजल है दीवान हमारा सब कचरा है सड़े शेर हैं बासी गजल है जनता भी धिककार रही है बाकी सब अल्लाह का फजल चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है दुमकेतु जी आपकी वानी सुनकर और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले भी आपको सुनकर बहुत ही अच्छी तरह से आनंदित हो रहे होंगे खुशनुमा हो रहे होंगे और मैं चाहता हूं कि आपकी खुशी यू भी बनी रहे और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से दुम के जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहोन है कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा देखा है मन को लगता है अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आंख के पीछे ra देखा है ये जो जुम्मन किसी मरेगा है मन तो मिलने लगता है अनजान प्यास के पीछे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 आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। स्वागत है और हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में दुम केतु जी है और बहुत सारी रचनाएं जो है उनके जो पुस्तक रिलीज हो गए हैं उसकी विशेष विशेष बातें हमें सुनाई उन्होंने तो मैं अभी उनकी कुछ खास बातें आपके पर्सनल लाइफ की आपके बचपन की बातें आप हमें सुनाइए आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा मैं भोपाल के एक मध्यम परिवार के ब्राह्मण परिवार में, में मेरा जन्म हुआ मेरे पिताजी पंडित आनंद राव जी दुबे पोस्ट ऑफिस में थे और पोस्ट मास्टर के पद से वो रिटायर हुए मैं बहुत छोटा था हम पांच भाई बहन थे पांच भाई तीन बहन इस तरह से हम लोग आठ हम मेरे बड़े भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के बाद भी वो पद नहीं लिया वो छात्रवृत्ति नहीं ली वो स्कॉलरशिप नहीं ली नूतन कुमार दुबे उनका नाम था इसके बाद कैलाश नारायण दुबे उन्होंने मीसा में बड़ा संघर्ष किया और उनकी मौत भी जो है उनका देहावसान भी जो है इसी मीसा बंदी रहते हुए हुई कैलाश नारायण जी दुबे उसके बाद मेरे भाई जयनारायण जी अशोक कुमार जी ओ में हरी बिठल दुबे जिसको उन्नीस में प्रोफेसर आर एस यादव हुआ करते थे बम्बई में उल्हास नगर में इंग्लिश टीचर हुआ करते थे उन्होंने मेरी कविता सुनने के बाद मुझसे को से आग्रह किया कि आपका नाम धूमकेतु होना चाहिए उसके पहले मैं समाजों के नाम से लिखा करता था बहुत बचपन से ही कविता का शौक था इसलिए बचपन से ही लिखा करता था यद्यपि आज तिहत्तरवें वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ लेकिन मेरा मन मेरा विचार सदा शुद्ध रहा और इसी की तरफ आगे बढ़ता रहा संघर्ष किया संघर्ष करने के बाद कई ऐसी स्थिति भी आई जैसे अखबार की लाइन लगाना या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना या कोई ऐसा परिवार जो बहुत गरीब परिवार है उसके बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना उसे आगे बढ़ाना इस तरह का काम करते रहा इसके बाद मेरी नौकरी लग गई आपको आश्चर्य होगा कि नौकरी पुलिस में लगी <laughs> और इकतालीस साल तक मैंने पुलिस की नौकरी की लेकिन मेरे कविताओं का शोक पुलिस में भी चलता रहा और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया मैंने पूरे देश में बारह से ज़्यादा कवि सम्मेलन किए हैं और लगभग 300 400 से ज़्यादा मुझे मान सम्मान मिले हैं लेकिन मेरे लिए ये कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि इस आश्रम के आने के बाद मुझे लगा कि ये सब झूठा है फरे भी है पाखंड है सबसे अच्छी बात तो यह है संयम को पहचानो और आज प्रवचन सुनने के बाद लगा कि वाकई में हम क्या हैं इस पर हमें विचार करना चाहिए मानव काया है हम जहाँ से चले थे हमको फिर वहीं जाना है हम शुद्ध आचरण वाले थे कैसे हमारे आचरण खराब हो गए ये सब आज जानकर बहुत अच्छा लगा तो ये मेरा जीवन का है और आ, मैं बराबर कवि सम्मेलनों के माध्यम से आज भी जाता हूँ लोग बुलाते हैं कविता पढ़ता हूँ मैंने कभी भी सौदेबाजी नहीं की कविता सौदेबाजी नहीं कविता अमूल्य है कविता के लिए कुछ लोग पैसे मांगते हैं कविता के लिए उनको मैं कहता हूँ मैंने कई जगह मैंने कहा है पैसे मांगते हैं चार चुटकुले आठ रुबाई अभिनय वाले कवि जी मांगे केवल पचास हज़ार कहाँ ले जाके मारे तो मैं इसको सही नहीं समझता राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई बात होती नहीं है और राष्ट्र प्रेम से बड़ा कुछ होता नहीं है यही हमने सीखा है और मैं सारे कवियों से भी निवेदन करता हूं जो नई पौध के कवि हैं वो केवल देश को देखें राष्ट्र को देखें हमारे आदर्श को देखें हमारी मर्यादा को देखें हमारे चरित्र को देखें हमारी अन्य आदर्शों को देखें राम को देखें कृष्ण को देखें पिता स्वरूप जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में है वो ही हमारे पिता हैं ब्रह्मा ही हमारे पिता हैं इसको देखें मातेश्वरी के प्रवचन सुने तो अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं आज मैं स्वयं को सार्थक समझ रहा हूं और मैं तुमसे भी सबसे यही निवेदन करता हूं कि अच्छी अच्छी रचनाएं लिखें अच्छी अच्छी बात करें कड़वा बोलना बंद करें। <laughs> जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और कहीं ना कहीं से जो है एक झरना जो है ज्ञान का रस का आध्यात्मिक रस का वो आपने पकड़ लिया है और वो रसधार जो है आपके मुकार से बहना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि आप सही पहचान सही मायने में उस परमात्मा को पहचाने की उस कगार पर आप खड़े हो और हो सकता है कि कल या परसों आपको जो है उसका आनंद आ जाएगा और उसका साक्षात्कार भी हो सकता है तो जाते जाते मैं कहूँगा कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं संघर्ष मनुष्य के जीवन में आता है उसे कुछ नई चीज़ें देने के लिए आता है तो आपके जीवन काल में कोई ऐसा प्रसंग के बारे में ज़रूर बताइए जहाँ पर आपको रोना आ गया हो दुख बहुत फील कर रहा हो उस समय क्यों और क्या कारण मैं एक बार एक कवि सम्मेलन से लौट रहा था रात के दस बज रहे थे और भयानक पानी गिर रहा था उस समय मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो है जिसके निवस्त्र है उसके अंग पर कोई भी और बहुत ही उसकी भाषा भी कोई समझ नहीं पा रहा है मैंने उसके गले में जाकर हाथ डाला वो मेरी भाषा भी नहीं समझ रहा था तब मुझे यह लगा कि यह तो ईश्वर की भाषा बोलने लगा ईश्वर में इसका अगाधिश नहीं हो गया इसलिए ईश्वर ने इसको अपना लिया है और इसकी भाषा छीनकर अपनी भाषा दे दी है मैं उसको लेकर चला लेकर चला मैंने कहा कुछ खाओगे वो बोल ही नहीं पाया मैं किसी तरह उसको अपने शहर के बीचों बीच एक अग्रवाल पूरी भंडार था वहाँ लेके आया सारा के सारा वातावरण सन्नाटा छाया हुआ था सारा बाज़ार बंद था इतवार का दिन था वहाँ पर भी साफ़ सफाई हो रही थी मैंने उनसे कहा कि आप जो है इसको कुछ ना कुछ खिलाओ उनका भैया यहाँ पर सारे के सारा भोजनालय बंद है तो मैंने कहा ये जो आपके रसगुल्ले रखे हुए हैं ये दे दो तब उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उस समय मुझे नब्बे रुपए तनख्वाह मिलती थी और उसी दिन तनख्वाह भी मुझे मिली थी तो मैंने कहा आप तो ये पूरा जो है ये मुझे दे दीजिए उसमें 40-50 के करीब रसगुल्ले थे मैंने रसगुल्ले उसकी तरफ बढ़ाए भिक्षु की तरफ उसने पहले तो कुछ क्योंकि उसकी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आई लेकिन जब मैंने उसके मुँह में एक रसगुल्ला तो उसने अपने हाथ से वो पूरे के पूरे चालीस रसगुल्ले खा लिए और वो चला गया मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने उनसे कहा कि पेमेंट बताइए तो उन्होंने कहा कि अरे भैया आप तो जाओ अब हो गया मैंने कहा नहीं नहीं ये हमारे हिस्से में आया हुआ व्यक्ति था आप तो पैसे बताओ कितने हुए तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है बीस रुपये दे दीजिएगा तो मैंने कहा ठीक है मैंने ये उन्नीस की बात बता रहा हूँ मैंने बीस दिए और जब मैं घर आया तो रात के डेढ़ बजे के करीब क्योंकि उस समय तार आया करते थे तो तार आया और तार में ये बताया गया कि आपको बाडमेर सिटी ढाई हजार रुपए पर बुलाया गया है वो व्यक्ति बीस रुपए वाला व्यक्ति ने तत्काल मुझे इतना जबरदस्त वो तो भगवानी था एक तरह से मेरे लिए वो दरिद्र नारायण था ढाई हजार का कवि समय में पगला गया क्योंकि ढाई हज़ार बहुत हुआ करते थे उस जमाने में ढाई हज़ार और मैं सात दिन में भोपाल से किसी तरह बाड़मेर सिटी पहुंचा वहां पे कविता की बहुत परेशानी से गया खैर परेशानी जब तक नहीं होगी तब तक मंजिलें मिलती नहीं हैं मुझे एक शेर याद आ जाता है ताज भोपाली का कि पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफ़र किससे कहें के पाँव के कांटे निकाल दे तो वो जिंदगी भर मुझे याद रहता है क्योंकि मुझे सीधे सीधे भगवान ही मिल गया इससे बड़ा और क्या हो सकता है और आज फिर आभास हुआ कि भगवान के बीच में ही बैठे हुए हैं सत अच्छी आत्माओं के बीच में बैठेंगे तो वहीं पर है। स्वर्ग है यही स्वर्ग है यही नर्क है अच्छे लोग मिल जाते हैं तो स्वर्ग तो आज यहाँ पर आने के बाद मधुबन में रेडियो मधुबन के माध्यम से आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये बंद जो है मधु से ओतप्रोत हो चुका है हमारे शरीर में जो एक मन है उसको भी हमने ओतप्रोत कर लिया है मधु से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद दुमके तुझे काफ़ी अच्छी बातें हुई और बहुत ही अच्छा लगा आपकी सारी बातों को सुनकर जाते जाते हमारे सभी राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटी सी लाइन जो प्रेरणादायी है वो ज़रूर बताइए जीवन संचार में ना आए कभी हीनता, जीवन संचार में ना आए कभी हीनता, ठेस कुंठा निराशा दरिद्रता न दीनता हर पल जगी रहे वैचारिक स्वाधीनता तन मन आत्मा में सजी हो नवीनता आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहें तो मधुबन रेडियो से भी कर सकते हैं और चाहें तो मेरा नंबर है मोबाइल नंबर ज़ीरो नाइन एट टू वन सेवन फोर जीरो थ्री भोपाल फोर्टी टू <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दुमकेतु जी और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण बहुत ही आनंदित हो रहे होंगे इस कार्यक्रम को सुनकर दुमकेतु जी को सुनकर और मैं चाहता हूं कि आपकी आनंद इसी तरह रहे और बढ़ता रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और दुमकेतु जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार।, नमस्कार आप सुन नमस्कार। रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी सुनते रहो मस्कराते रहो